कर्णे स्वा पत्र पशे मार्षभिरा स्त्रेस्पुवाशेम देवित शाति शांति शांति अथर्म अब यदि ये परिषद पंचम प्रश्न के तृतीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था तो ये ओमकार के विषय में उपासना को लेकर के विचार चल रहा था कि एक मात्रा विशिष्ट ओमकार के कोई उपासना करता है तो उसका फल क्या होगा दिमात्रा विशिष्ट करता है तो फल क्या होगा या कहने का तात्पर्य यह है ओंकार की प्रशंसा स्तुति के लिए माने अंग होने पर भी फल देने वाला है पूरे अंग त्रिमात्रा पूरे के पूरे यदि उपासना करे तो कितना बड़ा होगा इसके लिए प्रसंग है भाष्य तक हो गया था पिपलादृशि ने उत्तर दिया था स यदि एकमात्र विध्यायी था यदि एकमात्र विशिष्ट ओंकार उपासना करता है स तेरे का संवेदि तो के द्वारा एकमात्रा का ज्ञान है उसको उसके माध्यम से तुर्ण जगत इस धरती पर प्राप्त होगा उस को रिचा, आकार के जो है, रिग्वेद है। रिग्वेद। लोगों को कहते मनुष्य शरीर को प्राप्त करवाते हैं सब तत्व चरण श्रद्धा समूह मेहमान कहा वो अपना जीवन को एक ऐसा जीवन बना के रखेगा मैंने भगवत में जीवन बना के रखेगा श्रद्धा होगा इत्यादि का होगा ठीक है। निर्दिष्टत्व में संस्तून उत्तर सारे थे अनेक साधन हैं परमात्मा की प्राप्ति के विषय में सबसे नजदीक सबसे नजदीक का आलम आलम्बन है उनका निर्दिष्ठा है इसी के स्थिति करते प्रशंसा करते उत्तर वाक्य के द्वारा ओंकार विभाग क्यों नवती ओंकार के संपूर्ण मात्रा तीनों मात्रों के विभाग को जानने वाला नहीं है ऐसी स्थिति है तथा फिर भी ओंकार अभिध्यान प्रभाव ओमकार के चिंतन के प्रभाव से पासना के प्रभाव से विशिष्टां एक गति विशिष्ट गति कोई प्राप्त होगा मनुष्य शरीर इस धरती पर मनुष्य शरीर प्राप्त करेगा एक देश ज्ञान वैगुण्यता ओंकार जो एक उससे त्रुटि हो रखी है एक देश का ज्ञान है इन मात्राओं का ज्ञान नहीं है एक देश है वैगुण्यता एक देश के ज्ञान की विगुणता होने से ही ओंकार सरण क्योंकि ओंकार ही सरण है जिसका ऐसा हो रखा हो व्यक्ति कर्म ज्ञान उभ भ्रष्टो न दुर्गति में छि कर्म और उपासना दोनों के दौरे दो, दोनों के माध्यम से वो भ्रष्ट हुआ व्यक्ति दुर्गति में जाता नहीं है एक आता ठीक विकलस्यालजनक निर्दिष्टत्व मानी अंग विकल होने पर भी फलजनक होता है मनुष्य शरीर पृथ्वी में मनुष्य शरीर तो प्राप्त करेगा ही विकलश्याल फलजनक होने फल से निर्दिष्टत्व ये निर्दिष्टत्व है ओंकार जो है सब संपूर्ण साधनों में बड़ी साधना है सकल मात्रा विवाह इसका अकारादित्रा त्रयापक ओंकार उम्कार ओंकार तीन मात्रा वाला है अकार उकार मकार तीन मात्रा से युक्त है सच उपासित उपासना के युग्य वही तीन मात्रिक ओंकार होता है यदि न जाना है ऐसे जानता नहीं है तीन मात्रा वाला होता है त्रिमात्रिक ओंकार की उपासना करनी चाहिए ऐसे जानता नहीं ऐसा साधक है किन्तु अकार मात्रा उपासितव्य जाना केवल अकार ही उपासितव्य है यही समझता है जो व्यक्ति उसका भी है ये कहना चाह रहे हैं तथा फिर भी एक देश ज्ञान वैगुण्यता दुर्गत एक देश का ज्ञान की विगुणता हो गया क्योंकि वैगुण्य दोष तो तो होता है वैगुण्य तो हो गया तीनों पर ज्ञान नहीं है उसको। होने तथा भी, एक देश ज्ञान वैगुण्य तया एक देश के ज्ञान के विगुणता होने से दुर्गति में छि फिर भी दुर्गति बने जाता है चिंतर ही कहा क्या होता है ओंकार अभिधान प्रभात ओंकार के चिंतन के प्रभाव से उपासना के प्रभाव से तद एक देश ध्यान प्रभाव उसके एक देश का ध्यान है आकार का ध्यान है उसके पास अकार विशिष्ट ओंकार का ध्यान है विशिष्ट गति वही प्राप्त होगा मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेगा आगे इत्यादि तात्पर्याथम उदान अक्षरा ये तो भाष्य का तात्पर्य बता रही है अब एक एक शब्दावली का अर्थ करते हैं अक्षराधम आह शब्दावलिका यद्यपिरी इत्यादि का यद्यपि एवं ओंकार ओंकार का ही एकमात्रा के विभाग को जानता है और यही ओंकार यह केवल ऐसा अभिध्या एकमात्र के ही केवल ध्यान के चिंतन उपासना करता है एक मात्रम सदा ध्याय एकमात्रा का ही आप ओंकार अभिध्या कहा है निरंतर एकमात्र का चिंतन करता रहता है सै एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यान नैब संवेदित उसी एक के के संबुधित बन, संबुधित। जो एकमात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन के माध्यम से भी संबोधित मन संबोधित उसके द्वारा जो प्राप्त लोग है पृथ्वी आदि उसकी है पूर्ण्याम पृथ्वी कहा जन्म प्राप्त करेगा एक मात्र अकारम एकमात्रात्मक एक मात्र एकमात्रात्मक ओमकार क्या है अकार केवल अकार को जानता है फिर भी विशिष्ट गति तो प्राप्त होता है ठीक है आगे एकमात्र विशिष्टात्र एक एकमात्र विशिष्ट तो इत्यर्थ विशिष्ट एक एकमात्र विशिष्ट एक एकमात्रत्व तो धर्म से युक्त ओंकार के चिंतन करता है उपासना एकमात्रत्व तो जो विशिष्ट धर्म है एकमात्रत्व विशिष्ट तो धर्म उसके उपासना समझ रहा है ठीक है ओंकार अभी ध्यान है ना तद अवय भाष्य बता ओंकार का चिंतन करना बने उसका एक अवय चिंतन है उस तद अव नित्यर्थ एक ठीक एक मात्रा प्रधान प्रधान अप्रधानी भूत मात्राद्वयम कृष्टम ओंकारचित इति अक्षर है कुछ लोग कहते हैं थे, नहीं तीनों मात्राओं का ही चिंतन करता है प्रधान वहां एकमात्रा है दो मात्रा गौण है इस तरह से करता है कुछ लोग ऐसे भी व्याख्या करते हैं तीनों मात्राओं का ही चिंतन है एक को मुख्य बनाता है दो को गौण बनाता है ऐसे भी कुछ लोगों की व्याख्या कहा एक मात्रा प्रधानम अप्रधानी भूतम मात्राद्वय दो अपराध गौण है एक मात्रा की प्रधानता है कृष्णम ओंकार संपूर्ण ओंकार की ही उपासना करता है ऐसे कुछ लोग व्याख्या करते हैं ये भी किंतु तो दीपिका दीपिकायाम दीपिका एक भाष्य की टीका है कहीं दीपिका आयाम वाचस्पत्य जो बाचस्पति ने लिखा होगा वाचस्पत्य बोल दिया इस टीका उसमें टीका में टीका का नाम है दीपिका उसमें वाचस्पत्य अकार मात्र वित्य व्याख्या अकार मात्रा का ही उपासना करता इसी अच्छा है ऐसी व्याख्या तीनों मात्राओं का नहीं करता यानी कुछ लोग ऐसी व्याख्या अच्छा करते हैं अकार की प्रधानता है दो गौण है तीनों की उपासना करता है कहते है। हैं कि कहा अच्छा मात्रा का ही कहा हुआ अच्छा है ऐसी व्याख्या है कहा संबोधित द्वारा संवेदित संबोधित कहा था संबोधित माने क्या त्रा ध्यान न मात्र साक्षात्कार तरह का उस एक मात्रा का चिंतन से उसी मात्रा का साक्षात्कार है उसको बाकी का नहीं ए, ये है उसका तो उतना ज्ञान है कहा तीन की टिप्पणी तत्र तादात्म्य अभिमान वितिया अकार में तादात्म्य विमान वाला है वो व्यक्ति मैं अकार हूं ऐसा समझ रहा है ओंकार के जो आकार है मैं हूं ऐसा अभिमान वाला है ठीक प्रतिप्याम किम अभिसंप है कर्म आकांक्ष आकांक्षा होती है पृथ्वी में किसको प्राप्त करेगा पृथ्वी में अच्छा। तो अनेक योनिया है कौन सी योनि प्राप्त करेगा कर्म की आकांक्षा होती है किम इति प्रश्न किया भाषा किम पृथ्वी में प्राप्त करेगा क्या प्राप्त करेगा तब कहा मनुष्य लोग माने शरीर लोक्य थे कर्मफल भूज्यते लोकम शरीर को कहा जाओ मनुष्य प्राप्त करता है याद है। ठीक है लोकम यदि पदम यह आकृष्य आकांक्षा हो रहे थे अभी मनुष्यलोकम के अर्थ बाद में कर रहा है भाष्य आया नहीं अभी किन्तु तो वहां नीचे से खींच करके जो आकांक्षा बनी थी किसको प्राप्त करता है प्रश्न हो रहा था जिज्ञासा बनी थी उसको शांत करने के लिए या खींच करके ला करके पूरा करते है ये बोला ठीक है मनुष्यलोकम यदि मनुष्य लोगम पाठ है कि तो बाद में आना है उसके पंक्ति के हिसाब से तो उसमें भाषिकार है पदों के हिसाब से चलना है अभी आया नहीं मनुष्यलोकम इसलिए कहा मनुष्य लोगम यदि पदम ये पद यह आकृष्य खींचकर खींच नीचे से ऊपर लाने के लिए आकर्षण बोलते हैं ऊपर से नीचे लाना हो तो अनुवृत्ति बोलते हैं कभी अनुवर्तन करते हैं कभी आकर्षण करते हैं आकर्ष आकर्षण करके आकाशापी जो जिज्ञासा बनी हुई क्या प्राप्त करेगा मनुष्यलोक में पूरा करते हैं मनुष्य लोकम मनुष्यलोकम इत्या मनुष्य शरीर होगा माने मनुष्य लोकम माने मनुष्य शरीर टीका में कहा मनुष्य शरीर को प्राप्त तो ये ठीक है पृथ्व्या मनुष्यलोक से वो नियमान तब मार शंका होगी महाराज पृथ्वी पर तो मनुष्य ही रहते हैं मनुष्य शरीर तो प्राप्त होगा और फिर ये मनुष्यलोकम क्यों कहा यह तो व्यर्थ है यह शंका होगी तो कहा नहीं खाली मनुष्य नहीं होते हैं पृथ्वी में एक अनेक ही भाषा अनेक जन्मा जगतिया अनेक योनियां हैं अनेक जन्म जाति अनेक जाति है जन्म बोलो जाति बोलो एक ही चीज है जन्म धाषे मन में प्रत्येक करेंगे तो जन्म बनेगा और तीन करेगा तो जाति बनना है जन्म मान जाति अनेकनी जन्मा जगत्या संभव इस धरती पर जगति माने तो धरती यह पृथ्वी है इसमें अनेक योगिया है पृथ्वी मनुष्य लोक से आ, हो गया आगे पशु आदि नहीं, नहीं ही पशु आदि अनेक है मनुष्यलोक माने मनुष्य पृथ्वी में केवल मनुष्य नहीं पशु आदि अनेक शरीर और भी है ये है ठीक है तरी तयम कथा मनुष्य तो प्राप्ति नियमत मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त करेगा और भी हो सकता है एकमात्र का चिंतन करने वाला ये शंका आ गई इसकी उत्तर कहा तत्र इत्यादि भाष्य कहा है तत्र साधक उस मनुष्य शरीर में उस साधक को उस पृथ्वी पर उस साधक को जगत्याम मनुष्य लोकमे परिचक उपनयनतेमती ऋग्वेद के जो मंत्र हैं क्योंकि आकार के जो वेद है ऋग्वेद हैं ऋग्वेद के मंत्र उसको मनुष्य शरीर को दिलाता है उसी को रूप उसके द्वारा चिंतन हुआ है अविध्या तेना अविध्या चिंता चिंतन किया उसने ये कहा ठीक है पृथ्वी पृथ्वी आकार है माने आ उ ऋग्वेदी से आ है और वो ऋग्वेद है ऐसा कहा पृथ्वी अकार स ऋग्वेद जो आकार है वो ऋग्वेद है पृथ्वी आकार है और दूसरा जो ये आकार है वो ऋग्वेद है ऐसा स्त्रुति है कारश्य तदूपत्व अकार जो है ऋग्वेद रूप है ठीक है ठीक है अकार रूपा मात्रा जो चिंतन किया गया जो अकार मात्रा रूप स्वरूप है अविधिया त्रिश नहीं है निष्ठा है ये चिंतन किया गया किया गया जो अकार मात्र स्वरूप है ऋग्वेद रूपा ऋग्वेद स्वरूपा है वो इसलिए ऋग्वेद के मंत्र उसको मनुष्य योनि पर पहुंचा देता या ऋग्वेद स्वरूप है इसलिए रि ऋग्वेद के मंत्र उसको मनुष्य शरीर में ही पहुंचाएंगे अन्यत्र नहीं जा सकता पशु आदि में नहीं जा सकता ये कहा ठीक भाष्य आगे तत्र स मनुष्य जन्म ने वह उस मनुष्य जन्म में द्विजन में अग्रगण्य होता हुआ तपसा संपूर्ण विजय रूपी तप है है है आस्तिक बुद्धि है ऐसे यह सब से संपन्न होता है महिमा महत्व ऐश्वर्य का अनुभव करता है न बीत श्रद्धो यथंत चेष्ट हो श्रद्धा रहित विगता श्रद्धो जिसकी श्रद्धा चली गई हो नास्तिक बन गया हो ऐसा नहीं हो सकता चेष्टा करने वाला नहीं होता योग कदाचित इत्यादि कहा ठीक है बीत श्रद्धा मैंने श्रद्धा विरहिता कहा श्रद्धा रहित नहीं होगा परमार्थ में आस्तिक की बुद्धि होगी श्रद्धा होगी श्रद्धा विरहिता संगीत कहता ऐसा नहीं होगा योगभ्रष्ट योग जो होगा कभी भी दुर्गति को नहीं जा सकता इसके बारे में ज्ञान नहीं है एक मात्रा का चिंता कर रहा है पूरा योग तो प्रष्ट हो गया तो एक देश ज्ञान विकल एक देश का ज्ञान का विकल अभाव है विश्वास अंग ही न हो गया होने पर भी दुर्गति को नहीं जाता क्यों अन इसके द्वारा क्या सिद्ध किया नहीं कल्याण का का थे थे गीता दुर्गति गीताध्याय श्लोक है वो हो जाता इसके चरित्व गीतावाक्य संवाद सूचित गीतावाक्य संवाद यहाँ सूचित हो के के गया समझना मंत्र है अथ यदि स्वतरीक्षम यीयमक सोमलोक विभूतिमरावर्तू दिमात्रे मन सप्य स्वातरक्षम यदुर्भरुन्नीयते सोमलोकम So, पुनरावर्तते पुनरावर्तते करना पड़ेगा मंत्र में तो नहीं अविध्यायी अगर मात्रा के माध्यम से वो कार की उपासना करता है तो व्यक्ति अम है ऐसा समझ के उपासना करता है अकार उत् लेकर चिंतन करता है उपासना करता है उनका परमात्मा के प्रतीक बनाकर उपासना करता है, तो उसे क्या होगा? वो मन को प्राप्त होगा। मन के साथ एकता प्राप्त करेगा सो so, अंतरिक्षम यजुर्वेद उन्नीत और उसको क्या होगा यजुर्वेद के मंत्र क्योंकि उकार का जो उकार मात्रा है उसका वेद है यजुर्वेद यजुर्वेद के मंत्र होंगे उनके ऊपर ले जाया जाता है सोमलोक मानी स्वर्गलोक ले जाया जाता है चंद्रलोकोक माने, माने चंद्रलोक चंद्र चंद्र स्वर्गलोक पहुंचाया जाता है स्वर्गलोक उस उसमें अपने महिमा का अनुभव करता है दैवीय शरीर प्राप्त करेगा कुछ दिन देवता बन के रहेगा अच्छा अनुभू पुनरावर्त दे कर्म क्षय होने पर फिर वापस ले जाता है वापस आएगा एक भाष्य में कहते हैं अथ है। या मान शब्द फिर या पुनर है पुनर्थ माने पुनर् यदि द्विमात्रा विभाग दो मात्रा के बारे में जानकार रखता है विभाग को जानने वाला है ऐसे व्यक्ति है तृतीय मात्रा का पता नहीं उसको और वो इतना जानता है देखो यदि ओम है।, है एक अक्षर है कि मात्रा तीन है गिराम एक एका विभूतियों में बताया हुआ है दस अध्या महर्षि भ्रृगुराक्षर एक नाम एक चत स्थावरा अक्षर एक है अक्षर तीन नहीं है मात्रा मात्रा तीन है आ, उ, मा, मात्रा है है अ उ एक एक अक्षर ओमकाक्षर ब्रह्म व्याहर मैं तो एक अक्षर है एक अक्षर है मात्रा तीन है अथवा अथवा पुनर्था फिर यदि द्विमात्रा विभाग दो मात्रा के विभाग को जानने वाला है ऐसा वो दो मात्रा के माध्यम से विशिष्ट द्विमात्रण विशिष्टम ओंकार दो मात्रा विशिष्ट ओंकार को चिंतन करता हो जो व्यक्ति उपासना करता हो परमात्मा मानकर परमात्मा का प्रतीक समझ उपासना करता हो दो जो मात्रा विशिष्ट जो ओंकार है उसकी उपासना करता हो तो क्या होगा उसका अर्थ है स्वप्नात्मक मनसी मननीय यजुर्वय स्वप्न स्वरूप देखो मन में स्वप्न होता है स्वप्न मन में होता है वो मन का परिणाम है इसलिए स्वप्नात्मक मनसी का मन ही स्वप्न रूप में जाता है स्वप्नात्मक है न ये कह रहे हैं स्वप्नात्मक मनसी मननीय जो मननीय है यजुर्वय जो है स्वमदै सोम देवता है जिसके माने सोम देवता माने वहां तो देवता में आया था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर विष्णु कहा था या सोम कहा तो कैसे अर्थ करना तो टिप्पणी का संगति लगाया थी नक्षत्राण शि कहा हुआ है तो विष्णु को शशि रूप में कहा हुआ है विभुति अध्याय में है उसको लेके संगति लग जाए नक्षत्रों में देखना हो तो चंद्रमा रूप में देखना हो है भगवान ने नक्षत्राणाम इस तरह से सोमैव्य दे उसी को प्राप्त होता है एकाग्रता है आत्मभाव एकाग्र होने से तद्रूप हो जाता है आत्मभाव को प्राप्त करेगा आप, एक, आप। एक से लेकर तीन तक एक स्वप्न जो है ना मन का ही एक वृत्ति है परिणाम है और क्या है मनगाई परिणाम स्वप्न और कुछ नहीं है स्वप्न से मन परिणाम मन का परिणाम होने से तेरह तम लक्षित्व हाँ। स्व स्वप्न शब्द के द्वारा क्या किया मन के मनसी मन के द्वारा तम लक्ष्य स्वप्न के लक्षित करके कहा मनसी संपत्ति का, मन, वो मन थे थे। का अर्थ स्वप्न करके परिणाम है लक्षित करके स्वप्नारे इत्यादि कहा दो तो नंबर में मनसा मनसाई को मननीयता यजुर्वेद क्यों कहा मन के द्वारा ही मननीय होता है वेद होने कारण यजुर्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद यजुर्वेद भी फिर बोल दिया आ, अच्छा तो स्वरूप होगा तीन नंबर में कहते हैं यजुर्वय सोमादय व्यक्ति कहा चंद्रमा मनुष्य जातक हुआ है चक्षु श्रोत इत्यादि है जो तो चंद्रमा मनुष्य हो जाता चंद्रमा मन से पैदा हुआ विराट जो तो परमात्मा विराट रूप में है उस काल में जो चंद्रमा जो है उनके मन से उत्पन्न हुआ है इत्यादि संबंधा सोम लक्षण सोम लक्षण मन में घट जाता है क्योंकि चंद्रमा से पैदा हुआ है इसलिए चंद्रमा ग्रह सोम शब्द सिखाई मन को ये जाता है कहा सोम इत्यादि कहा विशेषण त्रय विशेषण ओंकार तीन विशेषण लग गया भाषण में तीन विशेषण है स्वप्नात्मक मननीय यजुर्वेद मानसी मनसी के मानसी ये शोभ रिव्य तीन विशेषण है इसी को लेकर कहा विशेषण त्रय विशेषम ओंकार तीन विशेषणों से युक्त स्वप्न स्वरूप है और यजुर्वेदमय है शोभ वाला है तीन विशेषणों से युक्त ओंकार ओंकार ये तीन विशेषण वाला ओंकार उवरूपी है है ऐसा समझना आगे स एवं सम्पन्न हो इस तरह से उपासना करने वाला द्विमात्रा विशिष्ट ओंकार की उपासना करने वाला व्यक्ति संपन्न हो मृत जब शरीर पात होगा उस काल में अंतरिक्षम अंतरिक्षम अंतरिक्ष आधारम तो क्या होगा अंतरिक्षम यदि भी उम्मीद है कहा तो अंतरिक्ष को ले जाना है बोला अंतरिक्ष माने अंतरिक्ष है आधार जिसका वहां ले जाएंगे बहुरी बहुवृषम गया अंतरिक्ष आधार है जिसका किसका स्वर्ग था या अंतरिक्ष वाले स्वर्ग ले चाहता हूं कई बात समय कहना रहे हैं मंत्र में तो अंतरिक्षम है लक्षणावृत्ति से लेना पड़ेगा अंतरिक्ष आधार वाला जिसके आधार अंतरिक्ष है किसका स्वर्ग का अर्थ करना है इसलिए अंतरिक्षम का अर्थ करते हैं अंतरिक्ष आधारम अंतरिक्ष आधार में बहुत ही समास करना अंतरिक्षम आधार हो अंतरिक्ष आधार जिस शोलोक का स्वर्गलोक का आधार अंतरिक्ष होता है ऐसा आधारम चार की टिप्पणियां ये दिखाना चाहते हैं अंतरिक्ष आधार अंतरिक्षम मनलोभ हो आधारम अंतरिक्ष मान आकाश है वह जिसका आधार है किसका आधार है स्वर्ग का अंतरिक्ष शब्द से ऐसा अर्थ लेना है दक्षिणा प्रति से लेना है सोम सोमलोक में ले जाना है अंतरिक्ष को ले जाना सोम मैंने में ले जाना है स्वर्गलोक ले जाना है यह अर्थ है द्वितीय मात्रा रूपम वो द्वितीय मात्रा स्वरूप है वो जो स्वर्गलोक द्वितीय मात्रारूपम पांच की टिप्पणी में कहा सोमलोक विशेषम यह सोमलोक का विशेषण है द्वितीय मात्रा स्वरूप है सोमलोक स्वर्गलोक उसके जो वास्तविकता और यजुर्वन रेग यजुर्म बोध में वो भी द्वितीय मात्रा स्वरूप ही हो जाता है द्वितीय नंबर में आता है ये यजुर्वेद मात्रा रूपये ले जाया जाता है स्व जाया जाता है साधकों कहा सौम्यम जन्म प्रापायती तम यजुंशी उसको सुंदर अच्छा जन्म प्राप्त करवाते हैं माने मारे मनुष्य था देव जन्म प्राप्त हो जाएगा यजुर्वेद के मंत्र है काम करते प्रथमा बहुत चंद्र यजुर्वेद के मंत्र ऐसे काम करते हैं जु, सौम्यम जन्म मान सोम सदृशम जन्म माने चंद्रमा के समान सबको प्यारा लगे ऐसा जन्म कहना चाहते हैं सोम एवं सौम्य सोम शब्द से यह प्रत्यय करके पे बनाया जाता है। चंद्रमा जैसा हो उसको सोम सौम्य बोलते हैं क्या हुआ तो कहते हैं शाखा दिव्य ऐसा सूत्र है अष्टाध्यायी में यह प्रत्यय करके में बनाया गया तथा प्रज्ञादि अण उसके बाद में प्रज्ञादि सूत्र से स्वार्थ में अण कर दिया सौम्य सौम्य सोम एवं सौम्य और सौम्य सौम्य ऐसा बनाया य्य लगाने के बाद में आड़ किया माना जन्म माने शरीर हम ये कहा जन्म मानी शरीर सौम में शरीर प्रा, प्राप्त करवाते हैं उस सब उपासवेद के मंत्र भाष्य में कहते हैं आगे सब तत्र विभूति में अनुभू सोमलोक है उस सोमलोक मान स्वर्गलोक में पहुंच करके अपनी महिमा का अनुभव करता हुआ मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्त रे छिड़े कर्मे छिड़े पुण्य मृतलोकम बृतलोक की तरफ आ जाता है कहा मात्रत्व ओंकार तदगत उकारृत्व द्वितीय द्वितीय मात्र रूप से उपासना करता है मैंने क्या द्वितीय द्वितीय मात्र विशिष्ट जो उकार है उसकी उपासना करता है यह अर्थ है द्वितीय मात्र मात्रत्व न इसका अर्थ किया विशिष्टम द्वितीय मात्र मातृत्व धर्म से द्वितीय मातृत्व धर्म से युक्त जो ओंकार है तदगत जो उकार है द्वितीय मात्रत्व धर्म तो द्वितीय मात्रा में रहे जैसे गोत्व तो गोत्व में रहेगा वैसे द्वितीय मात्रत्व धर्म जो है दूसरे में नहीं प्रथम मात्रा में नहीं है तृतीय में भी नहीं द्वितीय में ही है तो द्वितीय मात्रत्व धर्म से युक्त जो, जो विशिष्ट ओंकार है उसको तरथम उपकार उस ओंकार में आया ओंकार की उपासना करता है याद है छह नंबर के डिपेंड द्वितीय मात्रत्व बहुवस्त कहते द्वितीय मात्रा पे में द्वितीय और मात्रा में द्वितीय शब्द मात्रा शब्द में पहले बहुब्री कर देना द्वितीय मात्रा यश ओंकार से सहंकार द्वितीय मात्रा फिर उस भाव त्व लगेगा और त्वे सूत्र से हर्ष हुआ ये बोलना चाहते हैं होता है ये बोलना चाह रहे हैं हम बहुब्रियव बोलती है ठीक हमें बहुब्री समाज करना द्वितीय मात्रा द्वितीय शब्द मात्रा में बहुब्री समाज कर द्वितीय मात्रा यंकार से ओंकार द्वितीय मात्र मात्रा हो जाएगा उसके बाद प्रत्या तो प्रत्यान है द्वितीय मात्र तो मात्रात्व होना चाहिए मात्रत्व तृतीय में मातृत्व बनाए कैसे हर्ष हुआ कहते हैं द्वितीय मात्रावत वक्तव्य अथवा द्वितीय मात्रात्व भी हो सकता है तवे चूत्र वैकल्पिक हर्षो करता है परि रहते पूर्व को हर्ष कर देता है वैकल्पिक हर्ष होगा तुवे चाहती वैकल्पिक होगा हर्ष वैकल्पिक हर्ष अगर मात्रा तुवे भी हो सकता है या मात्र तुवे पाठ है वास्तव में तो ठीक है हर्ष वाला है ऐसा बताया अच्छा <coughs> ठीक है हमें कहते हैं न तो मात्रा दकार से पूर्व दो मात्रा नहीं लेना दु मात्रा के द्वारा उपासना करने में दो मात्रा को नहीं लेना क्यों आकार की चर्चा तो हो चुकी है तो यहाँ एवं तो धर्म विशिष्ट जो उकार है उसको समझकर उपासना करता है ये, ये न तो मात्रा तो एम दो मात्रा नहीं लेना यहाँ द्विमात्र था दो मात्रा नहीं लेना क्यों अकार से पूर्व मुक्त अकार के तो पहले कथन हो चुका है एक मात्रा के कथन हो गया ना तो उसको क्यों लेना ये ठीक आकार अतएव इसलिए द्वितीय मात्रा रूपम इति थी इसलिए बोलेंगे द्वितीय मात्रा रूपम ऐसे भाष्यकार बोलेंगे आज ये द्वितीय मात्रा रूपम यही है ना अंतरिक्षारम द्वितीय मात्रा रूपम ऐसे भाष्यकार बोलेंगे ये कहा श्रुतो तृतीय द्वितीय थे जो श्रुति में तृतीय आया है द्वितीय मात्रा ना ये जो तृतीय उसको द्वितीय के अर्थ में समझना द्वितीय मात्रा की उपासना करनी है जिसकी उपासना करनी हो द्वितिया होनी चाहिए श्रुति में जो तृतीय द्वितीय ओंकार यहाँ से है द्वितीय मात्रा की उपासना करनी होगी ना ओंकार ओंकार की उपासना करनी है तो द्वितीयांत है वो उपक्रम यही हुआ है ओंकार अभिध्यायित्रभाव एक तो तृतीय जो है द्वितीय जो तृतीय सुनाई पड़ रही है उसको द्वितीय मात्रे लग जो तृतीय है सुनाई पड़ रही है उससे द्वितीय अर्थ करना द्वितीय मात्रा की उपासना करता है अत्र अभिधान तागात्मा पर्यंत वक्त मन से संपत्ति दिवाक्यम या चिंतन क्या करना है कहते तागात्म्य तागात्म्य भाव जब तक नहीं होगा तब तक ये बताना चाहते हैं उपासना कब तक करनी जाए जब तक तदापता ना आ जाए तद्रूप न हो जाए तब तक उपासना करनी है यही है यहाँ अभिधान का अर्थ एक है तादात्म्य में अभिमान पर्यंत में अभिमान हो जाए जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसका में हो जाए कलता हो जाए यदि परियंत्री के लिए मानसिक संपत्ति वाक्य हम ये मन में प्राप्त मन को प्राप्त होता है क्या वाक्य कहा तत्र मन संपत्ति साधनत्व फलत्व अन्य केवल मन को प्राप्त करेगा करके इतना ही विचार करेंगे तो न फल रूप से न साधन रूप से कोई काम आने वाला नहीं है तत्र तवल मन के सा, सा, साक्षात्कार मन को प्राप्त होना हो तो स्थिति में साधन रूप से भी फल रूप से भी अन्वय नहीं हो पाएगा इसलिए मन सब तत्परिणाम आदि लक्षण द्वारा लक्षण द्वारा स्वप्न विरादिया इत्यादि का अर्थ घटना पड़ेगा या मन शब्द के द्वारा उसका परिणाम स्वप्न अर्थ लेना होगा लक्षण से उसके माध्यम से क्या करना होगा स्वप्न जो है ऐसा सुनाई पड़ा है स्वप्न को जागृत स्वप्न सुधि का और उपमा से लिया हुआ है तो स्वप्न यजुर्वेद स्वरूप होने से सुता ओंकार लक्ष्य ओंकार लक्षित होता है मन से ओंकार लक्षित इत्यादा सात और आठ की सात में कहते हैं तत्र मनसी उस उक्य में मन शब्द ओंकारे लक्ष्यति मन शब्द से ओंकार लक्षित ओंकार में प्राप्त आठ में कहा लक्षण करना मानसी संपत्ति जैसे आया शक्ति प्रति शक्ति प्रति से अर्थ क्यों निकाला जाए शंका होगी तो टीका पर होते हैं लक्षण बीजम अनुवय बीजम अनवय अनुपत्ति संबंध की जो अनुपत्ति होती है तो लक्षण करनी पड़ती है जैसे गंगाया घोषा कोई बोलता हो तो गंगा जी माने बहता पानी में फूस की झोपड़ी होना संभव नहीं है फिर क्या करते हैं गंगा जो तो पानी का जहां पर संबंध है वहां लक्षण कर देते हैं अनवय अनुपत्ति सम्बंध न होने पर लक्षणा करते हैं और गंगाया मीना बोलेंगे तो लक्षण करने में संबंध हो जाएगा गंगा में मत्स्य रहता है और संबंध हो ही जाता जब संबंध न हो सके तब लक्षण करनी पड़ती है तो यहां भी में कोई घटता नहीं है इसलिए लक्षण करके इधुर्वेद में पहुंचा ये बता रहा है। एक ट्रिप्पणी ने बीजम लक्षणा का बीज कारण क्या है क्यों लक्षणार्थ किया जाता है शक्ति तृप्ति से अर्थ में लेकर के लक्षणा में क्यों जाते हैं अन्वय अनुपत्ति अन्वय नहीं होना संबंध नहीं जब संबंध नहीं होता है शक्ति वृत्ति से संबंध नहीं करता है तो लक्षणा करनी पड़ती है ये चलता है कहा इसलिए साक्षात इत्याय साक्षात संबंध है ही नहीं मन के साथ इसका इत्याय का कि में यो मानसिक संपत्ति अंतरिक्षे जो मन को प्राप्त होगा वो अंतरिक्ष को ले जाएंगे इतनी न मन संपत्ति साधन ऐसा हो नहीं सकता जो मन मंद्रा मंद एक होगा वो ये युर्वेद मंत्र उसको अंतरिक्ष ले जाएगा ऐसा अनु होगा ही नहीं साधारण रूप से मन काम नहीं आएगा अच्छा ना भी, भी ध्यान जो दूसरा मात्रा है उसको उत्पाद चिंतन करता ध्याय दी सब मन से थे मन को प्राप्त हो मन को प्राप्त होने हो से क्या फल मिला स्वर्ग मिलने से तो फल मिलेगा किन्तु मन को प्राप्त हो गया तो क्या मिलेगा फल भी नहीं मिलता साधन रूप भी अन्य नहीं में और फल रूप में नहीं हो पा रहा ये कह रहे ये की फलत मेंसमा तो दी इसलिए लक्षण करनी पड़ेगी और मन सब ये शक्यम स्वयं साक्षातम या साक्षात थी जो टीका में आया क्या शक से नहीं हो पा रहा है सक्य वृत्ति को साक्षात बोलते है लक्षणा वृत्ति परंपरा है साक्षात और परंपरा एक साक्षात संबंध है परंपरा संबंध है परंपरा संबंध करना ये बता रहे अच्छा ठीक बता ये है साय इत्यादि टीकाचित अंतम न स्तुति कुछ लोग बोलते हैं स्तुति पर एक वाक्य नहीं है पहले यहाँ पर टीका में बता दिया था किसके लिए की ओंकार की प्रशंसा की एक मात्रा के लिए चिंतन करता है जितना बड़ा फल मिलता है और तीनों मात्रा युक्त करके उपासना करता तो कितना क्या फल मिलेगा बोला स्तुति के लिए तो तो तो दुण दुण कहा था का कहना है इस विषय में कुछ लोग स इत्यादि स इत्यादि यहाँ से आरंभ करे स यदि एकमात्र बोला स यदि द्विमात्र इत्यादि कहा था स यदि इत्यादि यहाँ से आरम्भ कर यह पुनर इति अंत तृतीय मंत्र में आ गया यह पुनरादि त्रिमात्र यह पुनर यहाँ तक न स्तुति कुछ लोग का स्तुति नहीं है ये पहले तो कहा था ओंकार की स्तुति के लिए कहा था किंतु कुछ लोगों का कहना है स्तुति नहीं है फिर किंतु उक्त फला, फलाया अकारे विश्वाभिन्न विराट उपासना उकारे उन्न हिरण्यगर उपासनम च विवक्षितम हो कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्या मानते हैं उस फल के लिए उक्त फलाय जो बताए गए फल है धरती आदि प्राप्त करना मनुष्य लोग प्राप्त करना मनुष्य शरीर प्राप्त करना देव शरीर प्राप्त करना इसके लिए फल आया आकारे विश्वाविन्न विराट उपासना आकार में विश्व से अभिन्न विराट की उपासना होगी जो व्यष्टि में विश्व बोलते हैं और समष्टि में विराट बोलते हैं विश्व से अभिन्न विराट की उपासना करनी चाहिए किसमें आकार में ऐसा कुछ लोग कहते हैं और उपासना उकारे तहसा भिन्न हिरणगर उपासना और उकार जो है तेजस है द्वितीय मात्रा है विश्व और तेजस तेजस द्वितीय है अच्छा तेजस से अभिन्न हिरण्यगर उपासना होगी उपक्षित ऐसा विवक्षित है ऐसा कुछ लोग कहते हैं उनके मत में त्रिषा मत ते उनके मत में क्या होता है मनस और वेदा तत्परि तो परिणाम स्वप्न अभिमानगर में उनके यहां मनसी संपत्ति का अर्थ हिरण्यगर को प्राप्त होगा यह अर्थ आ जाएगा तद अभिमानी नहीं मन की अभिमानी जो होगा मन स्वप्री है उसका हो उसके अभिमानी सोप्रात्म इत्यादि विशेषण उसके मत से हो जाएगा ये एक ये ये जानना चाहिए किन्तु दीपिकायां तो दीपिका ने बाचस्पति में कहा है क्या कहा मात्रादय से मिलते उपासन मन से संपत्ति मनसा एकांग चिंतन नहीं की दीपिका क्या मात्राद्वय से मिलित दोनों मात्राओं मिला और मन को प्राप्त होना और मन के द्वारा ही एकांग्र होकर चिंतन करना इत्यादि व्याख्या नहीं है वहां दीपिका में ऐसा कहा मात्राद्वय से चार की टिप्पणी मिलित दीपिकाया दीपिका मतम युक्त जो दीपिका वाला पक्ष है वही ठीक है दीपिका मतम युक्तम त्रिमात्रेण इत्यत्र मत युक्त यहाँ त्रिमात्रेल तीन मात्रा के ग्रहण हो जाता है ये ठीक है कहा अथवा त्रिमात्रेण इत्यत्र जो आगे मंत्र में आने वाला है जो फिर तीन मतवार इत्यादि आएगा तृतीया तृतीय मात्रायावांतर विवक्षा उपगम्य तृतीय मात्रा में अबांतर विवक्षा स्वीकार करके तन्मात्रा मात्रा अवलंबन सूर्य संपत्ति भी निवर्त उस केवल उस मात्रा को ही आवलम्बन करके जो उपासना करता है सूर्य को प्राप्त करेंगी भी निवृत्ति होती है तीसरो मात्रा मृत्यु बत्ते इत्यादि वाक्य आएगा आगे तीनों मात्रा इसी स्थिति है एक एक करके पासना करेंगे मृत्यु देने वाली मृत्यु वाली ऐसा आएगा आप्रम भूगुनालोक इत्यादि गीता वाक्य है आप्रम भूगुनालोका पुनरावर्तन अर्जुन माँ भूपते है पुनर्जन्म ने बीते गीता वाक्य है ब्रह्म तक माने हिर लोक तक जो पहुंचते हैं पुनरावृत्ति हो जाते हैं कहा हुआ है गीता वाक्य भी है स्मृति समग्र ओंकार आलम्बन अस्तु परम पुरुषम इति वाक्य व्याख्या है समग्र ओंकार के आलम्बन क्या करेगा परम पुरुष को ईक्षते आएगा परम पुरुषम ईक्षते सजीवगनात्म पुरुषम ईक्षते वाक्य आएगा ये होगा तथा से सती तीसरो मात्रा मृत्यु पती थी बक्षमाणम बक्षमाणम बक्ष, आंजस््य न तो तीसरो मात्रा तो एक एक करके जो मात्राएं है, हैं मृत्यु देने वाली ये जो कहा मृत्यु वाली है कहा वो घट जाता है तब तो। ये कहा अच्छा टीका में कहते हैं आगे हो गया टीका अच्छा। आगे मंत्र है य पुनम िमात्रेण ओम इति अक्षण परम पुषमी स तेजसी सूर्य सपन्न यहाचा भी उच्यते स पत्मना सामीयते ब्रह्मलोकम स एक तस्जीवना परा परंपुरीशंषमीक्षत तदेत शोकौत य पुनर्तृणमीतेन अक्षण पर ध्यायी संपन्नः संपन्नः स तेजसू संपन्न यहा पोदरस्वचा निर्मु्यतें सात्मना स सामर्गुते ब्रह्मलोकम स एक तीवक परीक्षते भवता।, भवता।, भवता या जो ये तम इस को मात ओम ये तीन मात्रित कर अला करके ओम ऐसा अक्षर थे ओम ऐसा जो अक्षर है इसके द्वारा परम पुरुषम अभ्यायी परम पुरुष चिंतन है जो निर्गुण निराकार चिंतन करता है स जैसी सूर्य संपन्न क्रिया में होगा वो सूर्य सूर्य है उसमें। और सूर्य मंडल में प्राप्त हो जाता है सूर्यमंडलाभिमानी हिरण्य गिसको बोलते हैं उसको प्राप्त होगा कैसे होता है कहते वहां जान पर स यथा पारो तरस्त पुषे तो पारो तरस्त। पाद उधरे यश्यसा पादोदर पैर पेट में है जिसका उसको कहते हैं पादर जैसे दामोदर बोलते हैं ना रस्सी पेट में जिसके हो उसको दामोदर बोलते हैं दामोदर उधरे यशा दामोदर जिसके पेट में रस्सी हो उसको दामोदर कहते हैं उसी प्रकार पैर जिसके पेट में हो सर्प जो है ना उसी से फैसि के चलता है सर्प पादोदर बोलते है उरागर भी बोलते हैं छाती से चलने वाला जिस है कर चलता है या पाद उदर, उदर यश्य पैर, पैर ही उधर है जिसका ऐसा भी हो सकता है तो चाह भी निर्मोचित वो केचुली से अलग हो जाता है उसकी चमड़ी निकल जाती है एक साथ निकल जाता है केचुली बोलते हैं जिसको उससे अलग हो जाता है सब ठीक इसी प्रकार एवं हाई सब पाप मना चु ओंकार की उपासना करने वाला व्यक्ति जो होगा तीनों मात्रा विशिष्ट ओंकार की उपासना करने वाला वो उपासक सारे पापों के द्वारा रहित हो जाता है पापुना जो पापन पापमन शब्द है तृतीय पाप पाप से बिहद मुक्ता सन मुक्त होता हुआ स शामोक वह उपासक है वो शाम के द्वारा ले जाया जाता है ब्रम्होलोक उसको ले जाया जाता है ले जाया जाता है क्रमलोर पहुंचाया जाता है हिरण नगर वकलोर पहुंचाया जाता है वहां जाने के पश्चात जीव घना क्रमूति उसकी होगी ये जो हिरण्यगर जिसको बोलते हैं जीव घन है समस्टि जीव है एक प्रकार से वो क्योंकि तो तो तो समष्टि प्राण का पुंज है समी सूक्ष्म का पूंज है सूक्ष्म में जीव है तो समस्टि जीव का पुंज है वो स एत जीव घनात हिरण नगर बाद जीव घन है हिरण नगर्भ से पराप परम हिरण्य पर है जीव घनात् कार्यो के अपेक्षित पर है श्रेष्ठ हिरण्य परात जीव घनात जो श्रेष्ठ है हिरण्य वहां से परम पुरुषयम तो पर्व उससे भी पर्वने अति श्रेष्ठ जो निर्गुण ग्रह का तत्व तो है पूरी शयम ये शरीर में जिसकी उपलब्धि होती है पूरी में सहन करने वाला तत्व तो जो आत्मा है पुरुषम एक पुरुषम एक तो पूरी मानस शरीर में प्राप्त होने योगी जो पुरुष है आत्मा है उसको देखता है, प्राप्त करता है।, तो स्लोगों है। इस विषय में ये आगे, मंत्र हैं हैं। आगे दो मंत्र बताएंगे बताए भाष्य यह पुनर्तम ओंकार इस ओंकार की उपासना करेगा कि तीन मात्र विशिष्ट करके उपासना करेगा यह पुनः पुनर एक फिर जो व्यक्ति इस ओंकार के त्रिमात्रण त्रिमात्रा युक्त करके करता अ ओम मिला के ओम ऐसा करके उपासना करता है परमात्मा का प्रतीक बनाकर उपासना करता है त्रिमात्र ऋण त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट तीनों मात्र को विषय करने वाला विज्ञान विशिष्ट होकर आकार का ये अर्थ होता है उकार का ये होता है मकार का ये होता है ऐसा जानता हो ऐसे विशिष्ट होकर के ओम इतनी एक अक्षरण है ओम अक्षर तो यही है ओम है इसी अक्षर से परम सूर्यांतरगतम पुरुषम परम पुरुषम अविध्यायिता कहा था परम सूर्य मंडल के भीतर में पुरुष है ध्याय सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती बोलते हैं हम सविता को ध्यान नहीं करते हैं किसके सवित्री मंडल मध्यवर्ती सवित्री एक मंडल है सविता उसके भीतर में रहने वाला तत्व तो। उसके चिंतन करते तो परम माने मान सूर्यांतर्गतम जो सूर्य माने पिंड जो सूर्य तत्प तत्ताप तेज पुंज है पिंड है उसके भीतर में जो देवता है वो है यह परम करता परम पुरुषम वो पुरुष है प्रतीक तो मान करके उसके चिंतन करता है परमात्मा के करके चिंतन करता है जो उस उपासना का उपासना के द्वारा प्रतीकत्व नहीं आलमन देखो यहाँ पर आलमन लेना है ओंकार का किंतु तो प्रतीक रूप से लेना है साधन रूप से नहीं लेना है प्रतीकत्व नहीं आलमन प्रकृतम ओंकार प्रकृति जो ओंकार है उसको यहाँ प्रतीक रूप से देना माने यही परमात्मा है ऐसा समझ के करना इसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे नहीं प्रतीक रूप से देना जैसे मूर्ति को ही हम भगवान समझ करके पूजा करते हैं तो इसी प्रकार यही सब कुछ है समझ रहा आलम प्रकृतम ओंकार से क्यों परमच अपरम च्रह्म यदि अभेद्रत दे यही है पर और अपर दोनों ब्रह्म प्राप्त करता अभेद है अभेद्रुति है परम च अपरम च्रम्हकार को ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहा ऐसी परम चम च्रम अभेद सुनाई पड़ा है परम चम च ब्रह्म अभेद्रुत ओंकार अनेक से श्रुता और अगर ओंकारेण अभिध्या बोलेंगे तो क्या होगा जगह जगह आई हुई जो ओम्कारम, ओम्कारम जो ओमकार ओंकार है वो बाधित हो जाएगी ओमकार की ही उपासना करनी द्वितिया कर भी लेना है उसको ना कि ओमकार से उपासना करनी ऐसा अर्थ नहीं लेना जो कई बार आया ओंकार अवध्याविता आदि आया द्वितीय श्रुति बाधित हो जाएगी ऐसा अर्थ करेंगे तो तो आप यहाँ पर प्रतीक रूप में अवलबन रूप में लेना रूप में ये बता रहे हैं द्वितीय अनेक शस्त्रता ऐसा ऐसा अर्थ नहीं करेंगे बाधित हो जाएगी टिप्पणी एक और दो की टिप्पणी है एक में कहते हैं सूर्य संपन्न हो गए उस चिंतन के द्वारा क्या होगा तीन मात्रा विशिष्ट ओंकार के चिंतन से सूर्य में संपन्न होगा बने सूर्य सूर्याभिमानी जो पुरुष है उसमें एक होगा यह अर्थ है प्रतीकत्व दो नंबर टिप्पणी न तो वाचकत्वक बाच्य, रूप से लेना ओंकार को प्रतीक नंबर तो नंबर के तीन है। में। ना। आगे, तो तो आगे भी है है विधान ृतीय आगे यदि यदि भी तो यद्यपा यद्य तृतीय यद्यपेन आयता का कथन है जगह जगह एक तरती है एक दिखाया है साधन रूप में दिखाई दे रहा है यद्यपे ऐसा है तथा फिर भी प्रकृति अनुरोधि का रोधा प्रकृत अनुरोध होने से ओंकार अभिधेय प्रकरण है तो तृतीय प्रकृत अनुरोधा त्रिमात्र परम पुरुषम त्रिमातर परिणाम कर देना क्योंकि तेजे आथे ऐसा कहा गया है एक व्यक्ति यदि गड़बड़ करता हो एक कुल को परेशान करता हो तो उसको त्याग देना चाहिए ग्राम से कुलम तेजे और एक गाँव एक कुल एक वंश पूरे गाँव को परेशान करता हो तो उसको देना चाहिए ग्रामम जब है महाभारत का श्लोक है और एक जिले को कोई गांव परेशान करता बगार है तो उसको भगा देना चाहिए आत्मा सकल और अपने लिए तो सब कुछ चाहिए। ऐसा महाभारत का है तेजल कुर्थ ना इत्यादि कहा यही युक्ति लगाकर यहां पर कहीं एका जगह सुनाई पड़ी है उसको द्वितिया में परिणाम करना है दीप्तिया अनेक बार आई हुई है और वहां पर भाचक उनसे पाचक रूप से लेना रूप में लेना है एक सूर्य संपन्न इत्यादि कहा वो तृतीय मात्रा स्वरूप जो सूर्य है उसमें संपन्न होता है ध्यानों चिंतन करने वाला मृतो भी मरने पर भी सूर्याद शोभलोक आदि बहुत पुनरावर्तित आगे वहां से जैसे दीप्ति मात्र अगर चिंतन करने वाला तो सौ सोमलोक से वापस होता था ऐसे सूर्य लोग से वापस नहीं होगा माना हृण गर्भ वापस नहीं होगा किंतु सूर्य संपन्न मात्र एवं सूर्य में संपन्न हो जाता हो एक ही भूत हो जाता है इत्यादि कहा टिप्पणिया है पूर्व तृतीय विधान तीन नंबर तृतीय विधानमश तृतीय विधान में बहुवरी समास करना तृतीय है जिसका तत्व ऐसा होने से तृतीयांत के द्वारा बुद्धि करणत्व दिखाई देना फिर भी द्वितीय तो प्रणवश्य इत्यादि प्रणवस्थ करण्य ऐसे संगति लगते तृतीय कथन मन से प्रणव जो ओंकार तृतीय अर्थ साधन रूप में लेना किन्तु नहीं फिर भी उसको द्वितिया में परिणाम कर देना करना परिणेया परम पुरुषम पांच की का, या उसको परिणाम कर देना भी कर देना चाहिए जहां तृतीय सुनाई पड़ी है वो द्वितीय समझना चाहिए उसको ये छ में कहा तेजे देखो कुलश्चार्थे कहा कैसे इसको पूरा कर देते दे महलात का श्लोक है तेजे देखो कुलश्चार्धे कुलम तेजे आ, एक कुल एक एक गांव को परेशान करता हो तो उसका हटा देना चाहिए ऐसा कहा है ग्राम और जनपद थे और एक गांव यदि एक जिले को परेशान करता हो तो गांव को हटा देना चाहिए बागी सुखी रहेगी और आत्मा आत्म आत्मात्म सकलम तेज अपने लिए तो संपूर्ण त्याग देना चाहिए मानिए धृतराष्ट्र को बार बार कई बार ये बोला गया ऋषि लोग जाकर के कहा एक व्यक्ति सबको परेशान कर रहे दुर्योधन तेजे देखम पुलश्च्यार सारे कुल बच जाए गए इसको भटा दो इसको मोह छोड़ दो ये तृद्राठ को समझा रहे हैं इसलो के न्याय में ये स्मृति है है का। कहा सूर्य संपन्न मात्रे वह कहा एक नंबर टिप्पणी संपन्न सब पाप ना मात्रमा नन्वया सूर्य में संपन्न होता है क्या होगा सब पत्मा असंयुक्त तो कहा धर्माधर्म को विमुचित कहा है किस तरह से जाता है धर्माधर्म से रहित कैसा होता है तो कहा यथा पादोदर सर्प पादोदर किसको को हैं सर्प को कहते हैं पादर सर्प है। जो सर्प है तो चार में जो मुच्चते अपने चमड़ी से अलग हो जाता है केचड़ी निकल जाते उसके अलग हो जाता है जीर्णक्ता जो जीर्ण चमड़ी होती है सब पुनर्नोती है इसलिए निकल जाती है चमड़ी निकल जाती है तो नया शरीर हो जाता है उसका द्वारा वो पुनर्नवो भवती फिर नया हो जाता है सर्प पर एवं हवा ये, ये दृष्टान्त है यह सब दृष्टांत जिस प्रकार दृष्टांत है ठीक इसी प्रकार सपना यहाँ पाप से धर्माधर्म से रहित हो जाता कहना चाहते हैं पाप मना सर्प त्वक स्थान ये ना अशुद्धि रूपेण। जैसे सर्प के लिए तोक था अशुद्धि को निकाल दिया तो शुद्ध हो गया नव नवीन हो गया इस प्रकार सर्प त्वक स्थान ये ना सर्प के त्वित्रे के समान चमड़ी के समान उस स्थान में रहने वाला जो अशुद्धि है आप इसमें अशुद्धि रूपेणा बिना मुक्त मुक्त होता हुआ शाम ऊर्धम मन शाम के द्वारा मानी तृतीय पात्र स्वरूप है ए, अकार उकार मकार में वो, साम उसके द्वारा रूपयर ऊर्दम मन भी ऊपर ले जाया जाता है ब्रह्म लोकम हिरण्य गर्वश्णोलोकम है ब्रह्म लोक में ब्रह्म ब्रह्म लोकम नहीं ब्रम्णोलोकम ब्रह्म लोकम हिरण्य गर्भ का लोक हिरण्य गर्भ से ब्रम्हणोलोकम सत्याख्यम जिसको बहुत पुराण में सत्यलोक करके कहा जाता है भूल भुवा सुहा मह जाना तपस्त्य ऐसा करके सत्यलोक लोग कहते जिसको कोई यही टिप्पणी दो और तीन की टिप्पणी दो में का शुद्ध रूप है न आत्मदर्शन प्रतिबंध की भूत है ना क्योंकि आत्मदर्शन के जो प्रतिबंधक थे भाग उसको उससे मुक्त हो जाता है जैसे सर्प अपने दुख से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार आत्मा दर्शन जो प्रतिबंधक बनने वाले पाप थे उससे मुक्त हो जाता है ऊर्जा उन्नीत में तीन नंबर टिप्पणी ऊर्द उन्नीयते अने ब्रह्मलोक सूर्य मंडलात भी उपरिष्टार वर्त जानते जो ब्रह्मलोक है हिरण्यनगर वगैरह है सूर्यलोक उससे ऊपर है यह निश्चित हो जाता है यही जाना जाता है चितू मंडल से वनलोक अवभाषता तो कहीं कहीं तो ऐसा दिखाई पड़ता है जो मंडल है सूर्य मंडल उसी को ब्रमलोक रूप से दिखाई पड़ता है शास्त्रों में अभास तो मंडल द्वारा भा व प्राप्यवादी देवे जो ब्रमलोक की प्रकाशता सूर्य मंडल को ही कहा किसके लिए उसके माध्यम से प्राप्त होता है इसलिए बोलती समझना चाहिए ये आगे भाषण कहते हैं सिरण्यगर वो हिरण्यगर क्या करेगा वो सुब कहते हैं सर्वेशा संसारी राम, राम, आपको जितने भी संसारी जीव हैं प्राणी मात्र के वो स्वरूप है।, है, है वो जीव घन है जीव का पुंज है वो जीव घना स हिरण्य गर्भ सर्वेशम संसारी राम जीवाराम संसारी अपना स्वरूप है जितने जीव है सबका स्वरूप है सही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूत आराम वही अंतरात्मा है लिंग शरीर रूप से सभी भूतों का अंतरात्मा वही सभी को वही है और यहाँ ज्ञान क्रिया क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के माध्यम से सबके अंतगर रूप में बैठा हुआ वही है वही हिरण गर्भ है सही अंतरात्मा वही सबका आत्मा है अंतर स्वरूप वही है प्राणियों का क्यों लिंग रूपेण सूक्ष्म लिंग शरीर रूप से सूक्ष्म शरीर रूप से बैठा हुआ है सर्वभूतों का है तस्विन ही लिंगात्मनि सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो का रूप है उसमें उस में। संगता सर्वे जीवा जितने भी जीवा, जितने जीवा, है। जीव है चौरासी लाख जितने जीव है सब उसी में एकत्रित है इसलिए जीव अघनाथ शब्द आया ये कहना संगता जीवा चार की टिप्पणी संघीभूता समर्पिता बर्तन देत घीभूत है माने समर्पित है उसी में समर्पित है इस तरह से रहते हैं ये कहा तस्मात इसलिए क्या होगा सजीवघना जीव गणा। वो उसको जीव गो हिरण गर्भ सिरण्यवा जीव गणा। जीव का है सब विद्वान ऐसा जानने वाला जो उपासक जो होगा ओमकार के त्रिपात्र विशिष्ट ओंकार की उपासना करने वाले विद्वान त्रिपात्र ओंकार ओंकार के अभिज्ञ जानकार है ऐसा जानने वाला ये तो हिरण्य गर्भ हिरन्दगर्वा से पराप कार्यो की अपेक्षित श्रेष्ठ है वो अपने जिसे पर है श्रेष्ठ है उससे भी परम उससे भी पर निर्ग निराकार तत्व है परम जिसको परमात्मा संज्ञा दी गई शास्त्रों में पुरुषे उस पुरुष को प्राप्त होता है या प्राप्त करता है यह अर्थ है पूरी सर्व शरीर प्रविष्ट वही परमात्मा सारे शरीर में प्रविष्ट है इसलिए पूरी सबने कहा इस पूरी में सोने वाले को पूरीशय कहा पूरी में सोने वाला प्रविष्टम पश्चिटी ध्याय उसको देखता है चिंतन करने वाला कहा उपासना करने वाला पांच की टिप्पणी में कहा ध्याय ब्रह्मोपदिष्ट तत्व क्षण विमृश्य माने जो हिरण्यगर्भ के द्वारा उपदिष्ट तत्व है, उसको ज्ञान को तो, खाली तो, नहीं है। तो ज्ञान कैसे होगा वहां हो जाएगा यहाँ उपासना करे तो ब्रह्म लोग पहुंच जाएगा ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान का उपदेश प्राप्त करके मुक्त होगा क्रमा मुक्ति होगी ब्रह्मणा उपदिष्टम तत्व ब्रह्म के द्वारा उपदिष्ट जो तत्व है परमात्मा का स्वरूप है क्षण विमृश्य क्षण विमृषण विचार करके विचार करता हुआ परमात्मा को ही प्राप्त करता है यह अर्थ है एक अच्छा तदेत तद तर, एक तस्विन यथोक्ता तो अर्थ प्रकाशको मंत्रो भगवत कहा तदेत तद एक वही इस विषय में इस विषय में इस अर्थ का बदलाव लाने वाले दो मंत्र हैं आगे ऐसा कहना चाहते हैं दो मंत्र इसी का स्पष्टीकरण करके कहा समय हो गया है टीका फिर करें द्र कर्णे श्रृयाम देवा भद्रं पश्ये क्षेत्र स्थिर सुंसम देवित